देवी भागवत चौथा है। जी कहते हैं हिरण्य का बार बार देवकी के गर्भ में आना आरंभ हो गया। छहो बालक मार सातवीं बार शेष जी अपने वंश से देवकी के गर्भ में पधारे संयोगवश उस गर्भ का श्राव हो गया योग माया ने बलपूर्वक उस गर्भ को खींच रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया पाँच महीने पर यह गर्भ गिर गया यह बात सबको विदित हो गई देवकी का गर्भपात हो गया यह बात कंस को भी ज्ञात हो गई यह समाचार उस दरात्मा के लिए बड़ा ही सुखप्रद था सुनकर वह आनंद में भर गया देवकी के आठवें गर्भ में स्वयं भगवान पधारे देवताओं का कार्य सिद्ध करना एवं भूमिका भार उतारना उनके पदार्पण का प्रधान प्रयोजन था जन्मेजा ने कहा मुनिवर वसुदेव जी कश्यप जी के अंश हैं इन्हीं के यहाँ भगवान शेष एवं श्री विष्णु अपने अंश से प्रकट हुए थे इस प्रसंग का वर्णन तो आप कर चुके अब पृथ्वी के प्रार्थना करने पर उसका भार दूर करने के लिए देवताओं के जो अन्य अवतार हुए थे उन्हें भी बताने की कृपा करें याद जी कहते हैं जो जो देवता एवं दानव अपने अपने अंश से धरातल पर विख्यात हो चुके हैं उन सब का वृत्तान्त संक्षेप रूप से मैं कहता हूँ सुनो वह देव जी कश्यप के अंश से और देव की अदिति के अंश से प्रकट थे। बलदेव जी शेषनाग के अंश थे इन सब के प्रकट हो जाने पर जिन धर्मनंदन नारायण की बात कही जा चुकी है वे ही श्रीमान स्वयं भगवान श्रीकृष्ण बनकर पधारे मुनिवर नारायण के श्रीकृष्ण रूप में प्रकट हो जाने पर उनके छोटे भाई जो नर हैं वे अर्जुन बनकर आ गए धर्म के अंश युधिष्ठिर वायु के अंश भीमसेन तथा अश्विनी कुमार के अंश महाबली नकुल एवं सहदे कह कर्ण को सूर्य का अंश बताया जाता है धर्म के अंश से प्रकट हुए थे द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से और अस्वस्था मारुद्र के अंश से उत्पन्न थे बुद्ध बतलाते हैं कि स्वयं समुद्र शांतनु बने थे और गंगा उनकी पत्नी रही पुराण प्रसिद्ध गंधर्व देवक बनकर धरा धाम को सुशोभित कर रहे थे को वसुत था राजा विराट को मरुदगण का अंश कहा जाता है अरिष्टनेमि का पुत्र जो हंस था वही जगत में आकर नाम से प्रसिद्ध हुआ कृपाचार्य को किसी एक मरुदगण का अंश और कृतमरमा को किसी दूसरे मरुदगण का अंश बताया जाता है राजन इस दुर्योधन को कली का अंश और सपनी को द्वापर का अंश समझो प्रसिद्ध सोमनंदन सुवरचा भूमंडल पर सोम रुद्र यादव नाम से विख्यात हुए और क्रमशः अग्नि एवं राक्षस के अंश थे प्रद्युम्न द्रुपण के अंश कहे गए हैं के अंश थे स्वयं भगवती लक्ष्मी द्रौपदी बनकर जगत में पधारी थी द्रौपदी के पांचों पुत्र विश्व के अंश कहे जाते हैं सिद्धि धृति और मती ये तीनों देवियां कुंती माद्री और गांधारी के रूप में आकर भूमंडल की शोभा बढ़ाने लगी जिन्हें भगवान श्रीकृष्ण की धर्म पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था वे सभी स्वर्ग की दिव्य रमणीया थी इंद्र के संपर्क में रहने वाले सभी उनकी प्रेरणा से धरातल पर आकर दुराचारी नरेश बने थे शेषपाल हिरण्य का अंश था दिप प्रचित जरा संध होकर तथा प्रहलाद शल बनकर आए थे काल ने मिकंस हुआ है ने केशी का जन्म पाया बली कुमार ककुदमी अरिष्टास बना जिसने श्रीकृष्ण के हाथों गोकुल में प्राण छोड़े अनु धृष्ट केतु बना भगदत्त भास्कल हुआ लंब ने प्रलंबासुर का शरीर पाया और खर धेनुका सुर हुआ वाराह और किशोर नामक जो अत्यंत भयंकर दो दैत्य थे वे धरातल पर चारूण और मुष्टिक नामक प्रख्यात पहलवान हुए द्विति का पुत्र जो अरिष्टास था वह कोलिया पेड़ हाथी के नाम से विख्यात हुआ बलि की पुत्री पूतना बनी और और उसका छोटा भाई बकासुर कहलाया। यम, रुद्र काम और क्रोध इन चारों के अंश से महाबली अश्वस्थामा का जन्म हुआ था जिस समय ब्रह्मा प्रभृति प्रधान देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान श्री हरि के पास पधारे थे उस समय भगवान ने उन्हें काले और सफेद रंग के दो केस दिए थे तदनंतर पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए उस काल काले केश से भगवान श्री कृष्ण और सफ़ेद बाल से भगवान श्री बलराम जी का प्रागट्य हो गया जो पुरुष भक्ति भाव पूर्वक इस अंशावतरण के प्रसंग को सुनता है वह संपूर्ण पापों से छुटकारा पाकर अपने बंधु बांधवों के साथ आनंद का भागी होता है